न संति प्राण आदिचते प्रश्न उठता है वे तो यद्यपि देहाड़ी उपाधि दृष्टि वाले लोगों की दृष्टि से अविद्या के कारण ये सारी चीजें आपने कही थी यथा अनुत्पन्न क्योंकि आपने कहा प्राणो यमुना शुभ्रो मंत्र था ना प्राण नहीं मन नहीं क्यों पहले से नहीं था यह सब और यदि पहले से होता तो बाद में उसका संबंध बन सकता है जो पहले से विद्यमान हो उसके से संबंध बनता है और जब पहले से विद्यमान संबंध कैसे होगा तब प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं था पहले से कदम थे नाम थी प्राण आदि ये प्राण आदि पहले से क्यों नहीं थे तो जो जिसे उत्पन्न है पहले कहां से आ जाएगा मृतिका से उत्पन्न घटो मृतिका से पहले रहेगा क्या है नहीं हो सकता है ना जो कार्य है वह कारण पूर्व में नहीं हो सकता इसे विस्तृत करना पड़ेगा फिर आपको कि ये क्या है आत्मा का कार्य है जो पहले से नहीं थे साबित करने के लिए मंत्र आरंभ होता है एक जाए थे प्राण मन सर्वेंद्रिया चम वायु ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी इस मंत्र पर ब्रह्मसूत्र में विचार है अनंतर अविज्ञान आधिकरण नाम से अनंत्र अविज्ञान से अधिकारण ब्रह्मसूत्र में दो तीन पंद्रह से प्राण उत्पन्न होता है उसी से मन उत्पन्न होता है सारी इंद्रियां उत्पन्न होती हैं आकाश वायु ज्योतिष अग्नि आपमन जल और पृथ्वी जो कैसी पृथ्वी संपूर्ण विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी भी उत्पन्न होती है यहां क्रम तो उल्टा है पंचभूतों को बाद में दिया और पहले भौतिक को दे दिया भूतों का कार्य तो प्राण मन ये सब क्या है भूतों का कार्य इंद्रिया सब इसे यहां समझना है पाठक्रम को बात करके यहां अर्थक क्रम से चलना पड़ता है पंक्ति ज्योति पाठ्यक्रम में और बाद में आएगा और हवन कर्म के क्या पकाएंगे हम क्या फायदा होगा तब तो आपने कहा पाठक्रम का बाध दो अर्थक्रमानुसारदि को देखते हुए पहले पकाया जाएगा बाद हवन नहीं में वही पर व्यवस्था है तो जो चैतन्य निरूपाधित शुद्ध है विकल्प रहित ऐसा जो ब्रह्म है जिसके तत्व ज्ञान से जीवों का कैवल होता है वही माया प्रतिमित रूपेण कारण बनता है वही मायावचि जो होता है तभी कारण होता है इसी बात को समझाने के लिए तस्माद पुरुषात् नाम बीजोपाल दक्षतात् जायते मन उत्पाद जायते भाषा कर रहे हैं तस्माद पुरुषार्थ उसी पुरुष से नाम रूपी जो उपाधि लक्षिता नाम और रूप का बीज कौन था माया माया रूपी उपाधि से लक्षित है अथ अविद्या उपाधि मान माया अविद्य से एक ही चीज है उससे उपलक्षित है अविद्या उपाय से लक्षित है उस भ्रम से शुद्ध भ्रम से तो उत्पन्न हो सकता है ना शुद्ध अक्षर से उत्पन्न हो सकता पुरुष से क्या लेना है आत्मा चेतन है उस जायते उत्पादित है अविद्या उससे उत्पन्न उस उत्पन होता है अविद्यात्मक तो, प्राण उत्पन्न हुआ प्राण उत्पन्न हुआ और प्राण क्या है कद अविद्या विषय विकार भोतो। अविद्या विषय भ्रांति सिद्ध अविद्या के विषय का मतलब क्या भ्रांति सिद्ध विषय विकार विकारभूता वस्तु है प्राण नामधे और एक नाम मात्र है अंडृतात्मक अतव वह मिथ्या ये पाप आपने देगा रज्जु में क्या था अविद्या का विषय अविद्या का कारण अविद्या का परिणाम विशेष है वो। और अविद्या का विकार है नाम मात्र था वो वास्तव कुछ है क्या वहां सांप नाम की चीज कुछ भी नहीं है और अतिव मिथ्याति जैसे वैसे प्राण भी वास्तव में क्या प्रमाण है वाचर विकार नाम मृत गायत्यव सत्यम ऐसा मंत्र है मृत्यु गायते की व्याख्या लिख दिया अंड्रतम कक्षा वास्तव में चांदी वो प्रसन्न मंत्र में अंड्रतम शब्द नहीं है मृत्यु गायत्यव सत्यम की जगह पर अंडतम यहाँ लिख दिया गया स्वतंत्रा सब कुछ वाणी का विलास मात्रे है वह आचार वाणी का विलास मात्रे वाणी का वचन मात्र ही है शब्द मात्र ही है जो विकार है वह शब्द मात्र है अर्थ एवं नाम का अलावा कुछ नहीं है वह मिथ्या है नहीं तीन अविद्या विषय अन्य प्राणी ने सप्राणक्तम परस तेन यह न समझना वह प्राण के कारण से वह आत्मिक तो प्राणवान हो गया ऐसा करना। अविद्या विषय उस अविद्या का प्राण के द्वारा नहीं स्या। उस सैस में पर जो अक्षरत्व आत्मा ब्रह्म है वह प्राण वाला नहीं हो जाएगा प्राण प्राणसंबद्ध नहीं हो सकता अपुत्र से पुत्रेण सपुत्र जैसे कोई संतानहीन आदमी है वो स्वप्न में देखा उनका एक पुत्र है उसके उसी के जागृत में आने के बाद पुनः वह सपुत्र वाला हो जाएगा स्वप्न में देखा वह पुत्र के लेकर के जागृत में पुत्रवान पुरुष नहीं कहा जाता उसी प्रकार से क्यों कारण क्या है वो मिथ्या है स्वप्न में देखा हुआ जो पुत्र था वो क्या था वो मिथ्या था अरे जागृत में आने, आने पुत्र को लेकर के वह व्यक्ति पुत्रवान नहीं होता उसी पर यहां पर भी जो प्राण है व मित होने के कारण से उस विशुद्ध ब्रह्म का अंदर वह कल्पित होने के कारण से उसके संबंध को लेकर के आपका प्राणवान हो, हो गया या नहीं का कह सब पुत्रे न पुत्र से तो सपुत्रत्व नीव जैसे अपुत्र का सपुत्रत्व तो नहीं सैन्य नहीं होता उसी प्रकार यह प्राण की कल्पना मात्र से वह आत्मा प्राणवान नहीं हो जाता एवं मना सर्वाणी विषयाचे इसी प्रकार से मन सारी इंद्रियां और उन इंद्रियों का विषय ये सब कुछ इसी से उस अक्षर माया मायाव चिंतन चैतन्य विद्या भ्रम से ही उत्पन्न हुआ तस्मात सिं अस्य निरुपचरित इत्यर्थः इसलिए अब सिद्ध हो जाता है कि अस्य अस्पचरित अप्राणाधि अप्राणाधिमत्व जो पूर्व मंत्र में कहा गया था वह निरुपाधिक रूपेण कथन हुआ है यह बात सिद्ध हो गया क्यों तो ऐसे सिद्ध हो जाता है इतने मात्र से ऐसे कथन करने मात्र से कहते हैं कारण यथाच प्रागोत्पत्ति परमार्थ तो असंत यमार्थ तो असंत तथा प्रलिनाशी दृष्टि क्योंकि जैसा उत्पत्ति से पहले वास्तव में थे? थे प्रलिन होने के उत्तर काल में क्या होगा नहीं रहेंगे बीच में केवल दिखाए गए किराते हैं शक्ति से देखो शक्ति में क्या हुआ जो उत्पत्ति नहीं हुई थी तब कुछ नहीं था किस उत्पन्न हुआ सब प्रतीत हुआ जागृत काल में स्वप्न में भी फिर सो गए तो लय के बाद फिर नहीं रह गया उसी प्रकार से गता कला पंचलश प्रतिष्ठा भूतेशो लय श्रवणेरा मंत्र है आपका तीन दो सात में आएगा आगे तीन दो सात में वहां गता कला पंच प्रतिष्ठा ऐसे भूतों में लय का स्वर्ण है जब लय हो जाएगा उसके बाद क्या है इनकी कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता लय कहा होना है जिस अविद्या में उत्पन्न हुआ उसी अविद्या में लय होना अविद्या के लिए होने का मतलब क्या आपको ज्ञान होने से भ्रम दूर हो गया भ्रम दूर हो गया तो अविद्या नष्ट हो गई अविद्या नष्ट हो, हो गई तो उससे कल्पित वस्तु भी नष्ट यथा यथा तथा शरीर विषय कारणी मन और उत्पन्न हुए उस ब्रह्म से, ब्रह्म से से से तथा उसी प्रकार शरीर विषय इनके जो कारणीभूत जो भूत थे वे भूत भी उत्पन्न हुए समझो कौन भूत खमे आकाश हम आकाश और वायु बाह्य आवाहा आवा प्रवाह विवाह इत्यादि नामों से कहा जाता है जो अपने सम्मुख से आ रहा है अभिमुखम आगछन वायु आवा अगला प्रश्न आंध्री दूसरी पंक्ति कह रहे हैं अपनी ओर अभिमुख को आता हुआ जो वायु है वो आवा तो गच्छन और अपने सामने से चला जा रहा है तो उसका नाम प्रवाह है इत्यादि व्यवसे प्राणों में प्रसिद्ध है अग्नि ज्योतिशब्दार्था आपा उदगम जल शब्द अर्थ उदगम जल पृथ्वी मान धरित्री धारण करने वाली किसको धारण कर रही है विश्व से सर्वस्य धारणी, सारे चीजों को धारण करने वाली है विश्व शब्दार्थ यहां जगत नहीं लेना सर्व विश्व से मैं सर्वस्य धारिणी कर धारण करने वाले शब्द स्पर्श रूप रस गुणा पूर्व पूर्व गुण सहित है भूत उत्पन्न हुआ अविष्यों का वर्णन करता शब्द स्पर्श रूप रसगंधो गुणापर्श रूप रस उत्तरो तो कैसे बड़े होते हैं पूर्व पूर्व गुण सहित पहला एक ही गुण था शब्द आकाश में जब वायु पैदा हुआ वह स्पर्श पैदा हुआ वायु में इन साथ कौन आया शब्द भी उत्तर दो हुआ फिर तीन हुआ फिर चार हुआ फिर पांच पूर्व पूर्व पूर गुण सहितानी एक तस्मा देव जयंते वे सारे बात जो है इसी सौ पारिभ्रम से ही उत्पन्न हुए हैं पुत्रो से गुणा ये शुक्ल अवस्थापन से अन्वयी कारण मान पट शुक्ल गुण हो जाते हैं तो वह पट भी शुक्ल गुण वाला हो जाता है तो आकाश अवस्थापन ब्रम से जायमन वायु आकाश गुण के सहित शब्दे न अन्वित हो जाए थे अन्वित उत्पन्न होता है ऐसा उसी प्रकार से, से, से।, से, से वायु ब्रह्म है है ऐसे ना वायभा पर आकाश उपाधि ब्रह्म से पैदा होता आकाश से सीधा वायु नहीं पैदा हो सकता आकाश ब्रह्म से माया उपाधि ब्रह्म से आकाश उत्पन्न हुआ उपाधि ब्रह्म से वायु उत्पन्न हुआ वायु उपाधि ब्रह्म से अग्नि उत्पन्न हुआ ऐसे अर्थ सब्ज का समझना आनुग्र मेरी है सारी बात वायुभापन्ना देखो वायुपाधिकार्थ सीधा कहा ब्रमणो अग्निगुण्ड भूतापलारणश्रुते पंचात्कमगम्य भूतगुण वर्णित अतव्यपंचीकनाध्य प्रथम सर्गम आकाश से द्विगुण उच्चते तो क्या कहा ऐसे जैसे बगल में रख लो दूसरे आधा को चार भाग बांट दो और उसके प्रत्येक चार में से प्रत्येक को स्व से भिन्न भूतों के साथ आधे के साथ जोड़ देना ऐसे ऐसे वर्णन करके आपने पंचगण बताया पंचगण बताने के बाद अब जो है वो तो पांच प्रत्येक में क्या हो गया पांचगुण आ जाए एक प्रधान बाकी चार गुण हो जाएगा ऐसे वर्णन किए थे और यहां उल्टा बोल रहे हो आप जिसके कारण से त्रिवृत गर्ण जो छांदी में कहा था वो तो उपलक्षण है तब तो यहां ऐसे उल्टा कैसे कर रहे हो ये सत्यम भूत स्वर्गे तात्पर्य भावा क्योंकि वास्तव में यहां सृष्टि क्रम आ? वर्णन करने में इसका कोई मंत्र का तात्पर्य नहीं है फिर क्या तात्पर्य तात्पर्य भाव तात्पर्य अध्योधन आय प्रक्रिया न विरुद्ध इसलिए प्रक्रियांत्र कोई विरोध नहीं है नहीं है तो प्रति किंचल श्रोत है प्रतिबद्ध और इससे बद्ध कोई फल भी या श्रवण नहीं हो रहा है संबद्ध मन अतएव गुणगुणी भावों पर न पक्षवदीह पक्षवधी गुणगुणी भाव भी जो कहा जा रहे है यहां वैशेषिक दर्शनों के समान नहीं समझना आकाश में, में एक गुण है इसमें दो गुण है यह कहने का तात्पर्य गुणगुणी भाव भी नहीं है फिर क्या है राहो शरीव व्यपदेश मात्र राहो श्रह जिसे कहा जाता है राहु का शीर्ष ऐसे आकाश का गुण ये व्यवहार मात्र के लिए वास्तविक गुण और आकाश में कोई अंतर नहीं है विस्तरण तो अंत कार्य पर्यतम तेन दिन आकार ब्रह्म ही विवर्त होते प्रपंच थे विस्तार बना के समझाया जाएगा अंत्य कार्य पर्यंत तात्पर्य ये क्या है ब्रह्म कहीं ही हो रहा है तेना तेन आकार आकाश आकार वायु आकार कौन भी हो रहा है ब्रह्म ही विवर्त हो रहा है इसको विस्तार से समझाने से तात्पर्य तथो अतिरिक्त नहीं है भवति इस ऐसा उस ब्रह्म को जो ब्रह्म ही अनंत रूप में विवर्त हो रखता है इसलिए उस ब्रह्म को जानने से उसका सर्वविवर्त भी जान लिया जाएगा ये नहीं आपका था अतिव्या क्रम से लक्षित है भूतों को उत्पत्ति क्रम से लक्षित नहीं है पंचगण से लक्षित नहीं है किसी से भी तात्पर्य नहीं तात्पर्य मुख्य रूपे ना सब कुछ सर्वम संसार जो है संपूर्ण संसार ब्रह्म का विवर्त है अतएव उस ब्रह्म को जानने से सब कुछ को जाना जा सकता है यह सिद्ध करने के लिए यह बात कही जा रही है भाषण संक्षेपदा परविद्याषय अक्षरम निर्विशेषम पुरुषम सत्यम दिव्योमूर्ति मंत्रेण उक्त तो संक्षेप में पहले बता चुके बताचुत्या पर निर्वेष है वो सत्य दिव्यो हिमूर्ति मंत्र के द्वारा कार्य जाता है स विशेष विस्तरे वक्तिकुनः सोपाधिकेण विस्तार रूपण कहना चाहिए यदि प्रभु संक्षेप स्तर पदार्थ सुखाभिगम क्योंकि संक्षेप एक विस्तार रूपण समझाने के बावजूद भी पद पदार्थ स्पष्ट होता है और अनायास अधिगम्य हो जाता है ज्ञान हो जाता है इस भाव से थी जैसा सूत्र भाषो जैसे सूत्र कह दिया और इसके ऊपर क्या कर दिया भाष्य विस्तार हो गया संक्षेप है सूत्र उसका विस्तार है भाष्य उसे क्या लाभ हुआ भाष्य से तो संक्षेप का स्पष्टीकरण हो गया पदार्थ हो जाता है उसी मंत्र भी कर रहा है करेंगे पहले हमने संक्षेप में कर दिया निर्विशेष ब्रह्म को और उस निर्विशेष ब्रह्म को ग्रहण कराने के लिए अब सविशेष ब्रह्म का अध्यारोप होगा फिर इस अध्यारोप करेंगे अब कर देंगे तो क्या बचेगा वापस निर्विशेष भी रह जाता है यही समझाने के लिए सविशेष हो रही है मुख्य लक्ष्य इतना है उसी ब्रह्म को सविशेष भाव से स्वपालिक रूपेण स्थापन कहना चाहिए ऐसे इसलिए प्रवृत्वा ऐसे क्या लाभ ऐसे करने का संक्षेप और विस्तार के द्वारा कहा पदार्थ अनायास बोध हो जाता है जिस प्रकार सूत्र और के समान तब का जो ठीक है परमात्मा से तो फिर पैदा हुआ योगी प्रथम जात अंडराट सित लक्ष्यण प्रसाद जायते एक यदि सारा विराट जो जम को दीख रहा है बाहर में ये इस ब्रह्म से पैदा हुआ तो तुम्हें तो क्यों तो नहीं समझ में आता शरीर से उससे पैदा हुआ मिट्टी से घड़ा हो गया शीर से मालूम हो रहा है ना तब क्या कारण है नहीं समझ में आ रही तो बीच कड़िया और है यहां वहां मिट्टी से घड़ा बन रहा है आपको दिख रही है मान लिया आपने इन बीच में क्या क्या हुआ जहां लंबी प्रक्रिया हो वस्तु को बनने में बीच कितना व्यवहार हुआ वहां क्या क्या हुआ है किसको पता चलता है असली कारण समझ में नहीं आती किससे पैदा हुआ था था थी नहीं किसे पैदा हुआ यह समझ में नहीं आ सकता तो इसलिए कहते हैं जी यहां बीच में क्या थे फिर विराट और के बीच में जो तो प्रथम हिरण गर्भ था वो हिरण गर्भ ऐसे व्यवहित होने के का कारण से हम इस जगत को सीधा भ्रम से उत्पन्न में हम ग्रहण नहीं कर पा तो बात भाषा समझा रहा उदाहरण काम देखिए योपि जोपि प्रथम जाय विराट यो विराट के साथ प्रथम जो विराट कहा पैदा हुआ प्रथम क्या है दो मंत्र पहले प्राण सबसे कहा था पूर्व मंत्र का प्राण नहीं लेना उसे पहले यह जो प्राण है बहुत ही प्राण था जिसे पहले वाला कौन है वो प्राण स्वरूप से लिए थे आप हिरण्यगर उससे अंड विराट जाए थे इस ब्रह्मांड के भीतर में विराट पैदा हुआ जो विराट पैदा हुआ था यो विराट जाए थे स वह तत्वान्तर तत्व तो मतलब क्या तत्व हिरण्यगर वाक्य न, न अंतरित व्यवहित परमात्मोक्षरा इसे परमात्मा और तत्व और विराट इन दोनों के बीच में एक नया तत्व कौन रंग रंग का व्यवधान है उस व्यवधान की वजह से हम समझ नहीं पाते हैं ये विराट ब्रह्म से पैदा हुआ लक्षण पे इसे लक्षित होने के बावजूद भी एक तस्मा देव प्रसाद दे ऐसा व्यवहित होकर दिखाई देने के बावजूद भी निश्चित कर लेना तो आपने की यह जो विराट है क्या पैदा हुआ है ब्रह्म से ही उसी पुरुष से उत्पन्न हुआ हुआमय केवल पुरुष उत्पन्न नहीं हुआ पुरुषमय समस्त चित्र, चित्र पठ यथा पठमय होता है उसी पर समस्त विराट भी क्या है ब्रह्ममय है तमाम इस अर्थ को बताने के लिए तंत्रिष्ठि उस ब्रह्म को ही विशेष रूप विशेषण सि करके कथन किया जा रहा है अग्निर्मूर्धा चक्षी चंद्र सूर्य दिश स्रोत्रे वाग्यवृदा प्राणो हृदय पदभ्या भूतांतरात्मा कई अन्यत्र मंत्राता दौर्मूर्धा अग्निर्वर दउर्मूर्धा चषि चंद्र सूर्य ऐसा अन्य उपनिषद में पाठ अग्निर्दा अग्नि जिसका मस्तक है अग्नि क्या है इसका खोपड़ा है अग्नि ही मस्तक है अग्नि जिसका मस्तक है और चंद्र सूर्य ही हैं यहां बड़ा शंका है चंद्र को आंख अपने जैसे कह दिया कि चंद्रामा मनस हो जाएगा नहीं श्रुति कहती है जब चंद्र का मन संबंध बता दिया तो आपने सो कैसे कर दिया हम तब कहेंगे भाई अक्षर करता है नेत्र नियत अनु नेत्र बात कर दो ये शर्रादी का नियम कौन कर रहा है मन मन ही नहीं कर रहा है। मन भी नेत्र हो गया, और मन से करना वा भी नेत्र कथन है। है दिशा दिशाएं श्रोत इंद्रिय प्रसिद्ध वेद है वह वा जिसकी वाणी है वहा वा वे वेदा जो अश्य है अगले उत्तरार्ध उत्तरार्ध में अश्धाया है उसको यस्य को ग्रहण करना पड़ता है अग्निमूर्दा चंद्र सूर्य स्रोत और वायु प्राण यश वायु वायु है यही है प्राण जिसका हृदय विश्व और समय जगत जिसका हृदय है और जिसके चरणों में क्या रहा है त्मा आर्णों से पृथ्वी प्रकट हुई है वही येश देवह संपूर्ण भूतों का अंतरात्मा है सगल चित्रों का अंतरात्मा कौन है पठ है उसी प्रकार से समझा भाष्यम अग्निर्दलो कहा अरे नहीं इसलिए हमने क्या कहा दूसरा श्रोत में है अग्नि कि जय पर द्यू। जोर मूर्धा ऐसे पाठ है भाषा ने कह दिया अग्नि का मतलब क्या लेना है यहाँ द्व्यूलोक लेना है अग्नि को नहीं ले सकते आग को नहीं लेना इस द्व्यूलोक को अग्निश् से कह दिया गया है प्रमाण है ऐसे कैसे कर सकते हो आप कहते हैं छान्डो के शब्द गाया है असौ वावलोको गौतम अग्नि हे गौतम असौ वल्लोक ये जो द्व्यूलोक है ऊपर के भाग यही अग्नि है समझो ऐसे कहा अग्नित्व का कदन हुआ है उसमें इसलिए अग्निशब्स यहाँ जो लोग मूर्धा य उत्तमांस सगुण ब्रह्म का खोपड़ी है ये उत्तमांग अंगु सर्वेशो उत्तमा यदि उत्तमांगम सकल अंगों में सर्वोत्कृष्ट अंग सर्वेश अंगेश शिह प्रधान अंग आ गया इसीलिए है ना और उसको झुकाना ही तो कठिन होता है असौकूर्धा से उत्तम शिरा चक्षुषी चंद्रस्त सूर्य स्तुति चंद्र सूर्यो ये सर्वत्र अनुषंग कर्तव्य यदि यहाँ अध्ययन करना पड़ेगा चक्षु क्या है चंद्र और सूर्य है जिसका, के यस्य वगैरह तो कहीं की आपका सब जोड़ दो मंत्र में तो ये शब्द है ही नहीं तब कहते बाद ऐसा है उत्तराधा पहला पाद मंत्र का तीसरा पादार्ध कायु प्राणों विश्व अच्छे उसको भी प्रणाम कर लेना और क्या कर लेना बना लेना ऐसा करके सर्वतर कर देना दिशा दिशा कान जिसका दिशाएं जिसका वागवृदा उद्घाटिता खुली हुई मुख है प्रसिद्ध वेदा है ये प्रसिद्ध वेद ही है उसका खुला मुख जिसका उस परमात्मा का सवर्ण भ्रम खुला हुआ, हुआ है मैंने बोलता हुआ मुंह क्या है वेद ही है इसे वेद को कहा जाता है ये क्या है भगवान का वाणी ही वांगमय स्वरूप भगवान का वांगमय स्वरूप के वेद है वायु हो प्राण हो ये जो बायु गुण्डा प्रद वायु है ये ही प्राण है जिसका ऐसा वह विराट परमात्मा है और हृदय अंत करणम विश्व मन समस्तम विश्व कार दे समस्तम जगत अण जगत इसका क्या है है अंत करण है जगत मनसीप्त है प्रलय दर्शन सर्व ही अंत करण विकारमेव सब कुछ जो है अंत का विकार ही है क्यों क्या सब कुछ अंत का विकार है जगत के संपूर्ण जगत वास्तव में अंत का विकार है इसे कहना वहां पर जो भीतर रहता हुआ भी बाहर है नी है अंदर इतर बाहरी व उद्भूत में था इसलिए कहते हैं यहां पर भी सर्वम जगत अंतर्ण क्यों मन से प्रलय सुषुप्ति में साल में क्या होता है सारा चीज मन में ही लय हो जाता है मन में सारा जगत को समेट करके आप सो जाते हैं आपका अपना जगत कहां है आपके मन में बाहर कुछ नहीं रहता है सब को मन में लिए हुए सोए होते जगते हैं तो फिर मन से बाहर कर लेते हैं जैसा मन संकल्प कर जाए वैसे उसे दिखने लगता है और मन ही बेचारा भ्रमित हो जाता है कई बार तो उल्टा ढूंढने लगता है चीजों में जागृत भी तथय अग्नि विस्फुलिंग वे प्रतिष्ठान क्योंकि जागृत में भी ये सारा जगत जो है अग्नि विस्फुलिंग के समान मन से ही प्रतिष्ठित हुआ है प्रकीर्ण होकर प्रतिष्ठित हो जाता है अग्नि की चिंगारियों के समान भांति विविध प्रकार से चारों तरफ बिखर करके इसी मन से निकलकर प्रतिष्ठित होते हैं समझो ये सूच पदव्याम जाता पृथ्वी जिसके पैरों से यह पृथ्वी उत्पन्न हुई एश देव विष्णु अनंत प्रथम शरीर तैलोक्य जोहोपाधि ये जो देवता है कौन यही विष्णु है यही अनंत है यही प्रथम शरीरी है जिसके तीनों लोक ही उपाधि के देहोपाधि तीनों लोक ही देह रूपी उपाधि बना हुआ इसका। सर्वेशाम ये है इसका सर्वेशा भूता नाम मंत्र आत्मा इसीलिए यही सकल भूतों का अंतरात्मा है सकल भूतों का ये अंतरात्मा है अब अगले मंत्र के अवतरण का सर्वेश भूतेषु दृष्टा श्रोता मंत्र विज्ञाता पंचाग्निद्वार संस्कृति प्रजाता तस्मा पुरुषा प्रजाते सकल भूतों में दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता, सर्व आत्मा।, मंता, विज्ञाता सर्व का आत्मा है सर्वक सर्वेश कारणाराम चक्षुरादि करणा उनका आत्मा ने स्वरभूत अधिष्ठाना अधिष्ठान प्रेत, प्रेत नीचे पांच हमने टिप्पण है सकल कर्ण करणों का स्वरूप वस्तु है सकल भूतों के अंदर आत्मा से आत्मा कथात्पर्य सकल करणों का स्वरूपता है वो चैतन्यो इंग्लिस चैतन्य को छोड़ देंगे कहां टिकेगा करण तो रहेगा ही नहीं जो जिसका स्वरूप है स्वरूप निकाल दीजिए तो बचेगा क्या वो तो बचेगा वहां पर कुछ वस्तु तो रहेगा ही नहीं कपड़े का स्वरूप तंतु है तो तंत को निकाल दो तो कपड़ा कहां रहेगा फिर कपड़ा टिक नहीं सकता घट का स्वरूप मिट्टी है मिट्टी को हटा दिया जाए फिर घड़ा नहीं रहेगा उसी प्रकार यहां भी समझना इसलिए यही चैतन्य ग्रह्म वास्तव में सगल चीजों का स्वरूप है अधिष्ठान और प्रेरकत्वा चेतन ही सबका प्रेरक होता है पंचाग्नि पंचाग्नि प्रक्रिया के द्वारा जो जीव संसरण को प्राप्त कर यहां संसरणी प्रजा जो प्रजाएं जन्म मरण के चक्र में भ्रमण कर रहे हैं तापि वे जीव भी उसी हुए हैं इस बात को तो समझाते हैं अगला मंत्र से तस्दग्निपर्जन्य ओषदेह पृथिव्या प्रसूतांशे प्रजाप्त अवस्था अपन ब्रह्म समझना विराट रूपापन्न जो ब्रह्म उस विशेष रूप से सौपा ब्रह्म से अग्नि समिधो यश्य अग्नि उत्पन्न हुई है जिसका संविधान कौन है सूर्य जिसकी संविधान सूर्य है यहां वैग्निक से क्या लेना पड़ेगा इसलिए ले? द्व्यूलोक द्व्यूलोक में सूर्य क्या है संविधान है ऐसे पंचाग्नि विद्या में आता है जो विस्तार रूप में विद्या में है को छांद में उसको संक्षेप में करिए एक मंत्र पूरे पांच अग्नि बता देने हैं पहला अग्नि है वहां दियोलोक जो संविदा है सूर्य और उसे क्या उत्पन्न हुआ संविदा डालने से सोम पैदा हुआ और सोम क्या हुआ फिर बीच का अग्नि बना पर्जन्य सोम से पर्जन्य उत्पन्न हुआ मेघ मेघर्योक से ही दुलोक रूप अग्नि प्रदीप्त होती है पूरा सोम से मेघ उत्पन्न हुआ और मेघ से औषधे पृथ्वी उसे पृथ्वी में औषधियां उत्पन्न हुई तो अंतरिक्ष क्या था वीराग्नि उससे बादल क्या हो गया संविधान वो वर्षा बारिश रूपए फल क्या निकला उसका बारिश कहां गिरा वो पृथ्वी अग्नि में फल क्या निकला औषधिया निकला फिर औषधिया कहाँ गए पुरुष रूपी अग्नि में रोटी चावल दाल भात बना के अब खा लिए में क्या बना रेत बन गया वीरी बना ये तो फल निकला और अब वो पुरुष ने यहां किया उसको स्त्री रूपी अग्नि में डाल दिया स्त्री रूपी अग्नि में डाल वीर ही समिदा है फल क्या निकला बच्चा पैदा होगा। क्रम है का। में कहा दे रहे हैं। और जो हो ने खाया उसे रेत सिंची कहा योषितायाम स्त्री में जो है उसने सो योषित स्त्री में रूप अग्नि में उसने उस रेत को सिंच दिया वीर को सिंच दिया इस प्रकार पुरुषार्थ प्रजा संपोता इस प्रकार ब्राह्मण आदि बहुत सारी प्रजाएं परम पुरुष से ही उत्पन्न हुई है समझो वैत रूपोपाधि वाला हो गया ना ब्राह्मण सूर्योपाधि हो गया समुदाय बन गया वहां दूसरे सौम्र उपाधि से उत्पन्न हुआ सौम्र उपाधि अंतरक्ष्मी गिरा बादल बन गया भागल उपाधि वाला ब्रह्म हो गया फिर बारिश उपाधि वाला ब्रह्म बन गया गिरा फिर यहाँ आदि उपाधि वाला ब्रह्म गया फिर उससे पुरुषेंद्र चला गया ही वाला ब्रह्म हो गया वहां से स्त्री में चला गया बच्चर उपाधि वाले ब्रह्म होकर पैदा हो गया भाषण आंधुरी की पंक्तरा कह रहे हैं द्यू पर्जन्य पृथ्वी पुरुष योषित सु पंच अग्निदृष्टे है ना? न्यूलोक परजन्य बने बादल पृथ्वी पुरुष और स्त्री इन पांचों में क्या करना अग्निदृष्टि कैसे करेगे महाराज अरे श्रुत्यन्द्र चोरी तत्व श्रुतंत्रो में विहितत्व चांद में विस्तु एकदम में मंत्र में कह दिया गया जिसका वहा मानजमान विस्तार से समझाया गया है पंचाग्नि विद्या इसको कहते हैं पंचाग्नि विद्या भाषण तस्मात मैने परस्मात्षार्थ प्रजावस्थान विशेष रूप अग्नि सविशिष्यता है उस पर ब्रह्म है परसम पुरुषार्थ कैसा है देव प्रजावस्थान स्वर्ग रूप इत्या प्रजावस्थान प्रजाको अवश्य तो स्थान विशेष गया है स्वर्गलोक द्यूलोक रूपी अग्नि तदरूपोपन्न अग्नि सविशेषत है उसको विशेष रूप न दिया गया है और रूप से जो प्रजा है उनका अवस्थित होने का स्थान उनका स्थान क्या होगा स्वर्गलोक द्यूलोक उस दूलोक रूप विशेष रूप को प्राप्त हो ब्रह्म को यहां अग्नि लेना दुलोक उपाधिक ब्रह्म में अग्नि दृष्टि और वहां अग्नि जल रहा है तो संविधा होना चाहिए लकड़ी केवल अग्निहा चलेगा वहां वहां संविधा किसमें दृष्टि करना है समिध हो य सूर्य समिध इविधा अग्नि वो अग्नि दूलो कोई आग नहीं है उस अग्नि की दृष्टि की जाती है सूर्य कोई संविधान लकड़ी नहीं है कि तो वहां आग जल रहा है बल्कि तो सूर्य में संविधा के समान संविधा की दृष्टि करनी कैसे कर लोगे ऐसे भी तो सूर्य नहीं दूलों का समिध्य सूर्य लो सूर्य के द्वारा ही संपूर्ण दूलों का प्रकाशवान हो रहा ततो थोही द्व्योलोक निष्पन्ना सोमात्जन्य और द्व्योलोक रूपी अग्नि से निकला निष्पन्न फल गया है सोम उससे क्या निकलेगा पर्जन्य द्वितीय अग्नि ने बादल रूपा दूसरा उत्पन्न होता है तस्माच पर्जन्य औषधिया और उस पर्जन्य से क्या निकला औषधिया बादल से औषधिया निकले औषधिया मतलब क्या वे बादल बारिश के रूप में गिरे कहां पृथ्वी में और पृथ्वी से क्या फल निकला औषधियां निकली यह क्रम समझना सोम ऊपर से गिरा अंतरिक्ष लोक में फल तो क्या है सोम और सोम में क्या हो जाता है संविधा बनती है अगले अग्नि का अंतरिक्ष का और उसे क्या निकला बादल हो गया फिर तो अब बादल गिरा वर्षा के रूप में पृथ्वी रूपी अग्नि में तो औषधियां निकल गई और औषधियां फिर गिरेगे कहां पुरुष के मुंह से पुरुष का पेट में पुरुष रूपी अग्नि में उत्तर उत्तर समझा होते जाकर जो फल होता है औषधी प्रतिव्याम समूह बनती औषधि पुरुषाग्नताभ्य औषधियों से जो पुरुष रूपी अग्नि में आहुति दिया जाता है तब भूता उपादान भूताभ्य उपादान भूताभ्य उपादान जो अगला जो पैदा होने वाला बच्चा है उस बच्चे का उपादान ग्रहण क्या है वीर का एक बूंदी है इसके लिए उत्पादन भूताभ्यमान उपादान भूता उसमान से अग्नि रेत सिंचती ऐसा जो वह पुरुष क्या हुआ भूताभ्यषधि उपाधन भूताभ्य सब पंचम तीख लेना पुरुष रूपये अग्नि में वीर का उपादान भूता जो औषधिया है उनको आहुति देने पर उस पुमान में क्या हुआ रेत पैदा हुआ वीर पैदा हुआ और वह पुमान रूपी अग्नि रे कहा सिंचती अपमान रूपी जो है वह अपने वीर रूपा समिधा को सिंच दिया कहा योषित रूपी अग्नि में योषितयाम योषित मन योषाग्रव स्त्री और अब सौरत नव मैं धारण करके बच्चों को जन्म दे, दे दी इस क्रम से वह सौपाधिक्रम जो विराट था वही अनेक जीव बन प्रजा ब्राह्मणाद्या पुरुषात परस्माद सम्रसूता समुत्पन्ना बहुत सारी प्रजाएं का मतलब क्या ब्राह्मण क्षेत्र में शूद्राद मनुष्य रूपेण आनंद रूपेण पुरुषी पुरुष मनुष्योपाय पुरुष से पर से संप्रसुता समुत्पन्ना बहुत समुपन्न हुए हैं ऐसा समझना चाहिए किंच पुरुष तो पैदा हो गया शांत तो सारी चीजें पैदा हो गए भूत भौतिक सृष्टि हो गया और कर्म और कर्म का शांत तो चाहिए ना और कर्म शांत फल भी होना चाहिए यह सब के बिना मनुष्य क्या करेगा जब पैदा होगा मनुष्य भूत बहुत, बहुत सृष्टि को लेकर के भूत बहुत सृष्टि को लेकर के मनुष्य को क्या करना चाहिए कर्म करना चाहिए और कर्म से क्या मिलेगा लोक रूपये फल मिलेंगे यह अंतरंग शुद्धि होगा जैसे संकल्प करोगे वैसा फल को बताने के लिए अगला मंत्र आ रहा है कर्म साधन कर्म कर्मात्मक कर्म का साधन नहीं करना कर्मात्मक जो साधन और कर्म जनि जो फल उनको बताने के लिए वो भी सब क्या है उसी भ्रम से उत्पन्न हुए थे इस बात को समझाने के लिए मंत्र आरंभ रह रहा है तस्माद साम्य जूंश यज्ञास सर्वे क्षिण संवत्सर सोमो यत्र पवते यत्र सोमो यस्मचा साम यजुषि दीक्षा उस उससे ही नियत पार्सक्षर वाले ऋग्वेद पड़ा हुए ऋचा और उसी पुरुष से पांच भक्ति सात भक्तिक्तिक कायन विशिष्ट रचाएं पैदा हुई जो उसका नाम सामवेद हुआ साम मंत्र उत्पन्न हुए यजुंशी अनियर वाले गद्य रूपा अधिकतर जिसमें है ऐसे यजुर्वेद उत्पन्न हुआ और दीक्षा मान जितने भी संस्कार मंजी बंदन विवाह वगैरह वो संस्कारों भी वही वेद उसी पुरुष प्रकट हुआ है सर्वे कर दो और साँगे साँगे सर्वे सर्वे कर दो सभी आदि अग्निहोत्रादी और क्रतु से क्या करना सयुपा कपड़े होता है ऐसे बड़े बड़े यज्ञों के नाम क्रतु है यहां दोनों आ जाने से थोड़ा अंतर करना रहे एक यज्ञ से छोटे मोटे यज्ञों को ले लेना क्रतु से विशाल यज्ञों को ले लेना दक्षिणाश्चर गौ से लेकर के अपरिमित सर्वस्व दान सारी दक्षिणाएं उसी ब्रह्म से पैदा हुआ संवत्सर से संवत्सर काल कर्म का अंगू काल भी उसी ब्रह्म से पैदा हुआ यजमान रूपये जो करता और इन कर्मों के से गाप्त जो लोकाह सारे उसी ब्रह्म से पैदा हुए हैं सोमो यत्र पव दे यूर्य जिन लोगों में वायु बहता बहती बहती रहती है हवा बहती रहती है वायु बहता रहता है और यत्र सूर्य जिन लोगों में सूर्य तपते रहता है वे सारे लोग भी उसी से पैदा हुए समझो कर्म रूपी साधन और कर्म का फल ये सारा उसी से पैदा हुआ तस्मात पुरुषा पुरुषा कथम तब्जा तस्पे पुषा स्वपा पादावसाना गायत्री गायत्रेन्द विशिष्टा मंत्र ऋग्वेद नियताक्षर पादसा नियतक्षरों के द्वारा ही पादसाप्ति जिनका ऐसे जो गायत्री छंद से विशिष्ट मंत्र ऋगुवेद पैदा हुआ। सामा पांच भागिक भागिक स्तोभालीत विशिष्टम पंच भाग वाले हैं हिंकार प्रस्ताव उद्गीत प्रतिहार और निदन ये पांच हैं आंधेरी परिपंक्ति भक्तायो मैंने अवयवा यश और अहिंकार प्रस्ताव आदि उद्धीत, प्रतिहार उपद्रव निदना क्या सप्त भक्त अवयवाह ये साप्त भक्ति कहते हैं ऐसे पांच विभक्त या सात विभक्त होकर के और स्थोभा अर्थ शून्य वर्ण का नाम स्थोभ है स्तोभ कहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता ऐसे अक्षरों में जोड़ लिया जाता गायन करने के लिए आप लोग गायन में करते ही नहीं देकिट, देकिट, देकिट, देकिट, देकिट, देकिट, बोल देते हैं हैं? वाले बचाने कोई अर्थ दा है अर्थ अर्थ, होता होता नहीं नहीं उसका, क्या है? है, कुछ नहीं अर्थ है। लेकिन उसे उसी बनाते है, उसे गायन बढ़ता आलाप में भी अक्षर प्रयोग करतेर कहते यहां वेद में अर्थ रहताक्षर को स्तोभार करते आहो आहू आहो ऐसे कहा जाता है में। ओहाई ओ आई ओ हाई ऐसे बोलते हैं आहो उनका क्या अर्थ कोई अर्थ नहीं है मंत्र का पीछे उसको जोड़ करके गायन को विस्तार करते हैं ऐसे जो गाय जाए गायन से विशिष्ट जो मंत्र समूह है उसको सामवेद कहा जाता है और युवसे क्या है अनियताक्षर पादानी वाक्य रूपाणी त्रिविधा मंत्र अनियत है अक्षर जिनका ऐसे पादों से अंत होता है जिनके मंत्र जो वाक्य रूपा हैं उनको जो है इसी पुरुष से पैदा हुआ समझो तीनों प्रकार के यजु और शाम तीनों प्रकार के मंत्र इसी पुरुष से पैदा हुआ है दीक्षा मौंज दीक्षा क्या है मौंजी बंदाम आदि से मंगल सूत्र धारण विवाह संस्कार इत्यादि और कर्त नियम विशेषाह केवल कहीं नहीं कर्ता के नियम विशेष जितने भी सब दिशा से ले लेना वास्तव होता क्या है मन से संस्कार संस्कारों का मतलब क्या अनेकों नियमों में अब बंद गया ऐसे कहीं भी खड़ा होकर विषण कर लेता था अब नहीं कर सकता ना अब तो, तो लगाना पड़ेगा कान में नियम पालन करनी पड़ेगी दिशा देखना पड़ेगा मंत्र बोलना पड़ेगा ऐडे तो विषंगा कर देंगे इसी दिखे जानते नहीं मंत्र भी नहीं जानते ना हगने का मंत्र आता ना ना खाने का आता है ऐसे तो सब पशु जैसे खा रहे हैं लघुशंगा करते है शौच करते है सब किसी को कुछ पता नहीं क्या सनातन धर्म का हाल हो गया हिंदू लोगों का है जानते है मंत्र किस किसम से बोलते हुए लघुशंगा करना है नहीं जानते शौच का मंत्र मालूम नहीं खाना खाने का मंत्र आता है वो भी नहीं आता आता है आप लोगों को खाना खाने का मंत्र नहीं आता हले उठा हुआ है प्रिंट करके दे देंगे प्रिंट करके दे देंगे ना सबको किस मंत्र से कैसे शुरू करना है भोजन कैसे कैसे करना है पूरा बहुत पहले विद्यार्थ लोग मांगे तो लिख के दिया ना।